टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हैं उनसे हम बात कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से जितेंद्र शाह का बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी. जी।, <laughs> जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी रेडियो मधुबन हैं रेडियो को सुन रहे हैं वो भी आपकी आवाज से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा अच्छी तरह से हम सभी को बताएं हाँ जी हाँ जी मेरा नाम जितेंद्र एन शाह है और हम लोग बेसिकली जामनगर गुजरात से है और नाइनटीन एजनेस में है लोगों के मतलब स्क्रैप से चालू किया था डेली बस सर्विस से लेके चालू किया था हमने डेली जो बस सर्विस होती है उसका बुकिंग से लेके आज पूरी वर्ल्ड में हम लोग टूर ऑपरेट करते हैं हाँ कहीं पे भी जाइए आपको हिना का नाम कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंडायरेक्ट कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है और हमारी स्पेशलिटी है हम लोग ओनली वेजिटेरियन टूर ही निकालते हैं नॉन के साथ हम लोग काम नहीं करते आज तक इना की एक यूएसपी रही है वेजिटेरियन फूड की जितेंद्र जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी स्पेशलिटी भी आपने बताया कि किस तरह से आपने एकदम छोटे स्तर से शुरू किया और इसके बाद आप एक अच्छा मुकाम हासिल किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आपका इस लाइन में आने का कैसे हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा करियर ऐसा बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा और कभी कभी होता है अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें ये तो एक हादसा समझो या कुछ भी समझो नाइनटीन में मेरी शादी हुई तो मैं हनीमून टूर में गया तो हमको जो तकलीफे हुई वो टाइम में कम्युनिकेशन का भी गैप था और वहाँ पे वो टाइम में कुछ था ही नहीं कम्युनिकेशन कैसा समझ लिए आप वो टाइम में तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी ट्रांसपोर्ट में फूड में और पर वहाँ पे जाके किसको कम्युनिकेट करें तो हमको लगा हम हनीमून से आने के बाद लगा कि ये इंडस्ट्रीज में घुसे और लोगों की ये चीज को हम आगे बढ़ाए तो हमने वो एटी से छोटे छोटे स्केल से चालू किया और उसके बाद हमने 89 से हनीमून स्टोर जो स्टार्ट की हमने वो आज तक हमारे जैसा कोई काम नहीं कर सका है वो एक जमाना था कि हमने हनीमून में जो ग्रुप्स ग्रुप्स हनीमून टूर नॉट इंडिविजुअल आजकल इंडिविजुअल हनीमून का जमाना है मगर हमने जो चालू किया ग्रुप में एक एक साथ में 20 25 30 50 लोगों का नाइन्टी कपल का हमारा रिकॉर्ड है एट ए टाइम एट ए डेस्टिनेशन नाइन्टी हनीमून कपल को साथ में लेके गए थे और वो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है मगर हमारे पास अभी आज के दिन में वो कोई पुरावा नहीं है वो टाइम में इतना कोई था ही नहीं हमारे साथ सही, सही बात है रिकॉर्ड तो ऐसे ही बस आना हो गया तो अभी आज तक हम लोग पूरी दुनिया में टूर निकालने के सक्षम हो गए मतलब <laughs> और हमारी ऑफिस हेड ऑफिस मुंबई में है उसके बाद अहमदाबाद सूरत पूना और बेंगलोर में खुद की ऑफिस है और जहाँ पे वेजिटेरियन लोग है वहाँ पे हमारी थर्टी फ्रेंचाइजीज भी अलग से खोली हुई है हमने हाँ जी ओके okay, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ आपका खुद का एक्सपीरियंस के माध्यम से आप इन चीजों को डिजाइन कर पाए और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग खुद ठोकर खाते हैं तो ठाकुर बन जाते हैं और दूसरों को रास्ता बताने के लिए सक्षम होता आ, बस है, है उसमें से 80 90 पस, खुश होके आते हैं क्यूँकी हमारा खुद का तजुर्बा है हम आगे बढ़े जितेंद्र शाह बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये होना भी चाहिए क्योंकि जब आदमी खुद समझ पाता है उन चीजों को तो अच्छी तरह से उसको बेहतर सेवा दे सकता है जो आप कर रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और किन किन स्टेट्स या प्रदेश में आपका टूर्स कंडक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए देखो हमने जब स्टार्ट किया था तभी तो छोटे स्केल से चालू किया तो लोकल टूर निकालते थे वन डे टूर से लेकर और इसके बाद स्लोली स्लोली महाबले माथेरान से आबू से लेकर छोटे छोटे दो तीन दिन से चालू करके लॉन्ग सेक्टर आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई जगह हो कि जहाँ पे हमारा ग्रुप नहीं चलता है नहीं। और फॉरेन में भी हम लोगों ने 2006 से चालू किया है तो वहाँ पे भी मेन मेन डेस्टिनेशन पे सब जगह पे हमारी टूरों में हमारे कुक साथ में रहते हो तो अपने वेजिटेरियन लोगों को खाने की भी कोई दिक्कत नहीं रहती वो हमारा एक यूएसपी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है टूर्स कंडक्ट करते हैं और इसके साथ ही एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपके टूर्स में जो कस्टमर्स होते हैं उनकी सुविधा का किस प्रकार ख्याल रखा जाता है किस तरह से उनकी देखरेख की जाती है हाँ देखिए उसमें हम बुकिंग से लेके चालू करते हैं जब भी हम पैसेंजर हमारे ऑफिस में आते हैं तो उसकी बुकिंग से लेके जब तक पैसेंजर मुंबई आ नहीं जाए एक्सवाई डेस्टिनेशन पे आ नहीं जाए वहां तक एयरपोर्ट से लेके पूरी की पूरी कार्रवाई हम लोग करते हैं मतलब पिकअप से लेके खाना पीना में हमारे खुद के कुक्स रहते हैं होटल में भी हम लोग अच्छी तरह की होटल देते हैं जैसे ये सस्ती टूर हम लोग का नहीं करते जनरली हमारा एक जो ग्रेड है वो थोड़ा अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लिए है लोअर ग्रेड के लिए हम लोग टूर नहीं निकालते क्योंकि उसकी भी एक क्षमता होती है उनका भी एक बजट होता है वो हिसाब से हम लोग अच्छी टूरों से लेते हैं मतलब खाने पीने से लेके ट्रांसपोर्ट से लेकर साइट सींग से लेके पूरे हमारे टूर एक्स्पोर्ट्स उसके साथ में रहते हैं तो वो हिसाब से मतलब डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन टू पूरी हम लोग केयर करते हैं हम्म हम्म और आगे बढ़ते हुए भारत में जैसे कि टूरिस्ट की बात करें भारत देश में अपने टूरिस्ट होते हैं वो कौन से प्रदेश में जाना पसंद करते हैं ज्यादातर देखो आज पहले जमाना था जब हमने 85 में चालू की थी बहुत लिमिटेशन डेस्टिनेशन हुआ करते हैं बैंगलोर मैसूर करता था और पूर्व मनाली साइड जाने के लिए सोचते थे मगर रोड रास्ते इतने खराब होते थे वहाँ जाते जाते लोगों का दम निकल जाता तो भी हम लोगों ने 87 88 से वो भी रास्ता खुला कर दिया और लोगों को कैसे भी करके वहाँ लेके गया आज के दिन में सब जगह पे लोगों का जैसा टेस्ट आज को आपको लद्दाख में भी इतने टूरिस्ट मिलेंगे और यहाँ और ये फिर कश्मीर में भी इतने मिलेंगे आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो भी इतने मिलेंगे और एक डेस्टिनेशन ऐसा बचा है जहाँ पे सरकार की नजर कम है वो ईस्टर्न ईस्टर्न है मतलब सेवन सेवन सिस्टर्स जो जिसको बोला करते हैं वहाँ पे इतनी अच्छी ब्यूटी है अभी हमारे ग्रुप जाके आए बोलते हैं कि भाई ये कश्मीर तो क्या है उससे अच्छा तो तवांग है <laughs> तो वो सेक्टर में थोड़ी नजर हमारी कम है मगर तो भी साल में 20-25 टूर निकाल लेते हैं मगर यहां पे तो महीने में 20-25 टूर होती है बाकी सब डेस्टिनेशनों में मतलब सब जगह पे लोग राजस्थान भी पसंद करते हैं गोवा भी पसंद करते हैं कोई डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है इंडिया में जहाँ लोग नहीं जाते और रिलीजियस टूर आजकल रिलीजियस टूर सबसे ज्यादा चलती है कोई भी रिलीजियस डेस्टिनेशन तो देखो आपको लाखों लोग करोड़ों लोग मिलेंगे कहीं पे भी जाइए सीढ़ी से लेकर रामेश्वर ये बारह ज्योतिर्लिंग पकड़ो या तो फिर अपने जो धाम है बद्रीनाथ केदारनाथ जो ये साइड पूरी समझो ये साइड रामेश्वर समझो ये साइड द्वारका समझो कहीं पे भी लोग जाते ही जाते आजकल तो एक फैशन बन गई है और ट्रेंड भी आ गया है और लोगों को फ्रेश होने के लिए आज दो चार दिन से लेके पंद्रह बीस दिन की छुट्टियाँ चाहिए ही चाहिए <laughs> जितेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि पर्यटन स्थल में बहुत सारी चीजें हैं और कुछ जगह पे जैसे ध्यान नहीं गया है, तो भारत के किस ऐसे प्रदेश में जहाँ पर अभी तक टूरिज्म की या लोगों की पोटेंशियल अभी तक पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है उस जगह के बारे में बताइए लेस्टिनेशन था हमने जब चालू किया था आज से दो में तभी कोई टूरिस्ट नहीं थे वहाँ पे वो हम जब ग्रुप चालू करने के बाद मैंने खुद उसकी मार्केटिंग की खुद पब्लिसिटी की उसके बाद ये थ्री इडियट्स आई खान की उसके बाद जो लेह लद्दाख का जो डेवलपमेंट हुआ है, है लेह तो, अच्छा ले लद्दाख जैसा डेस्टिनेशन पे वहां पे ऑक्सीजन कम है आने जाने की सुविधा कम है साल में तीन चार महीना ही प्रॉपर चला सकते हैं इतना अच्छा डेस्टिनेशन वहां पे चल रहा है वो हिसाब से देखने को जाए तो ये पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट एरिया एक ऐसा ही बचा है कि वहाँ पे और झारखंड जैसा बिहार जैसा वहाँ पे एरिया ऐसा बचा है कि वहाँ पे लोगों को टूरिस्ट जैसा नहीं है मगर वहाँ पे ऐतिहासिक नगरी है बहुत कुछ हो सकता है मगर वहाँ पे गवर्नमेंट की नजर कम है और या स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं है अभी योगी जी आने से देखें उत्तर प्रदेश का कुछ हो सके ऐसा हम लोग सोचते है जी अच्छा अच्छा FM, बहुत ही अच्छी बातें जितेंद्र शाह रहा है ओनर है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इसको सुचारू रूप से किया और एक छोटे स्तर से शुरू करके आज एक बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया है लोगों को पसंद आता है उनके साथ टूरिंग करना तो और भी बहुत सारी बातें जितेंद्र शाह जी से करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं रिडमोड वन नाइन सुनते रहो मस्कते रहो दे जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जितेंद्र शाह हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं हीना टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जितेंद्र शाह जी आपसे कि भारत में कौन सा अलग अलग प्रकार के टूरिज्म किए जाते हैं हाँ जी देखो टूरिज्म की जब बात होती है तो लोगों को सबसे पहला होता है की हमको फ्रेश होना है आउट ऑफ द होम मतलब घर के बाद जाके थोड़ा रिलैक्स होना है और आजकल का स्ट्रेस का जमाना है हम्म <laughs> हम्म तो स्ट्रेस में तो लोगों को जैसे छुट्टिया मिलती है वो हिसाब से लोग जाते ही जाते हैं देखो ये तो मैंने इसके लिए बोला कि लोगों को फ्रेश होना है उसके लिए जाते ही जाते हैं सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए निकलते हैं तो उसका इरादा वही रहता है कि हमको थोड़ा घर से बाहर निकल के फ्रेश होना है या तो फिर रिलीजियस टूरिज्म होने दो लेरिज्म होने दो हनीमून टूर होने दो या तो फिर आजकल तो ट्रेंड मतलब और बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कि लोगों को एग्रीकल्चर टूरिज्म से लेके एडवेंचर टूरिज्म से लेके और कुछ भी आजकल तो बाइक पे भी टूर निकालते हैं लद्दाख जैसे सेक्टर में भाई बाइक से निकले समझो दिल्ली से या तो एक्साइज डेस्टिनेशन से बाइक से लेके बाइक में आते फोटोग्राफी टूरिज्म होता है बहुत सारी टूरिज्म की सुविधाएं है हमारे यहाँ मतलब सब कुछ होता है <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से टूरिज्म होता है और अलग अलग प्रकार के टूरिज्म फोटोग्राफी टूरिज्म भी होता है ये आपने बताया है और इसके साथ जैसे विदेश में कितनी जगह आप टूर कंडक्ट करते हैं देश विदेश में आप करते ही है तो विदेश में किस तरह का टूरिज्म आप कंडक्ट करते हैं उसके बारे में बताइए देखो विदेश का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें भूतान भूतान है सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है वर्ल्ड वहाँ पे बहुत अच्छी टूर निकालते हैं उसके बाद नेपाल भी है और उसके बाद दुबई है समझो फार ईस्ट है फार ईस्ट के बाद यहाँ पे आता है मॉरिसस जैसी कंट्री आती है श्रीलंका जैसी नेबरिंग कंट्री भी आ जाती है और ये शॉर्ट डेस्टिनेशन हो गए उसके बाद आगे चले तो साउथ अफ्रीका है यूरोप है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है अमेरिका है ये सब सेक्टर पे हम लोग रेगुलरली टूर निकालते हैं जी जितेंद्र शाह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि विदेश में किस तरह से आप टूरिज्म निकालते हैं और पास में जो हमारे देश हैं जैसे कि भूटान नेपाल और दुबई आपने कहा इनके तरफ भी बहुत ज्यादा आप यात्रा करते हैं और जैसे कि टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फायदा स्थानीय जो जनता है उसके ऊपर और देश के ऊपर किस तरह से होता है उसके बारे में बताइए देखिये तो टूरिज्म जो है फ्यूलैस इंडस्ट्रीज है उसमें कोई धुआं नहीं होता है स्थानीय लोगों को तो सबसे बड़ा फायदा है है कोई भी हो फिर इंडिया में हो या कहीं पे भी जाते स्थानीय लोगों को तो सबसे बड़ा फायदा है कि उसके कंट्री में या तो उसके स्टेट में जो इनकम जाती है ठीक है सबसे बड़ा वो इकोनॉमी डेवलप होती है वो सबको रोजी रोटी मिलती है सबसे बड़ा फायदा ये है आज के दिन में देखो कश्मीर जैसा स्वर्ग है उसको अभी किसने नर्क बनाया वो हम नहीं बता सकते मगर संजोक के हिसाब से नर्क बना के रखा है मगर कश्मीर जैसी जगह में इतनी सारी ब्यूटी है तो भी इन लोगों ने अभी कोई कौन को नहीं कर रहा है वो पता नहीं चल रहा है मगर शांति अमन बनाना चाहिए और ये होना चाहिए सबसे बड़ा रोजी रोटी सबको मिलती है सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से टूरिज्म के माध्यम से सभी का बेनिफिट होता है छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर सभी को जो है टूरिज्म से बेनिफिट मिलता है और वहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी फायदा होता है उनकी रोजी रोटी उसी पर चलती है इवन रिक्शा वाला तांगे वाला या फिर हाथ गाड़ी वाला सभी का जो है बेनिफिट होता है पूरा, पूरा ही जो साइकिल है सारे ही हाँ सभी का सबको मिलता है कुछ ना कुछ तो सभी को कहीं ना कहीं एक उपहार मिलता है टूरिज्म के वजह से तो इसके लिए हमें जो है कोई भी देश हो कोई भी स्टेट हो जहां पर टूरिज्म की पूरी डेवलपमेंट होती है तो पूरे उसके जनता की भी डेवलपमेंट होती है तो इसीलिए एक बहुत ही अच्छा एक आ, विचार हो सकता है कि हम सभी लोग इसके ऊपर जा समझे काम करें और टूरिज्म को बढ़ावा दे अपने अपने प्रदेश में अपने अपने स्टेट में तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि टूरिज्म डेवलपमेंट करने के मात्र सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या है क्योंकि जैसे आप टूरिज्म चलाते हैं तो सरकार की ओर से आपको क्या अपेक्षा है देखिये सरकार सरकार जो है वो टूरिज्म के लिए कितना भी करे हमारे लिए कम है सबसे बड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो रोड रास्ते की सुविधा से लेके रोड टॉयलेट से लेके वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हमारे देश में नहीं है बाकी आप कहीं पे भी जाइए फॉरेन कंट्रीज में ये रोड रास्ता और बीच में समझो खाने पीने की सुविधा होती है टॉयलेट की सुविधा होती है वो सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है उसके बाद जो जो होटलियर्स है उसको ऐसी परमिशन दे या तो ऐसा जोन है वहाँ पे जहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिले या तो टैक्स न ले वो सब सुविधा सरकार के हिसाब से ही हो सकती है वो हम लोग इंडिविजुअल उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हिसाब से लोग नहीं कर पा रहे काम जितेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की सरकार से क्या अपेक्षा आप रखते हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की इंडिविजुअल तौर पर हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते जैसे रोड बनाना हो रास्ते में टॉयलेट बनाना हो या होटल क्रिएट करने के लिए जो जगह का सुनिश्चित करना होता है वो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से होता है तो सरकार अगर इसके ऊपर काम करे तो टूरिज्म और भी अच्छा हो सकता है और लोगों को घूमने फिरने का जो आनंद है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और टूरिज़्म के फायदे जैसे कि हमने शुरू में थोड़ी बातें तो बताई है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो किस तरह से नहीं टूरिज्म से तो सबको फायदा ही फायदा है ना किसको नुकसान है हमारा जैसे टूर ऑपरेटरों को भी फायदा है जो पैसेंजर घूमने के जाते हैं उसको आउट घर से बाहर निकलने के बाद पूरा टेंशन फ्री रहते हैं वो भी एक फायदा है उसके बाद होटल को भी फायदा है लास्ट में सरकार को तो टैक्स लेती है सबको ही फायदा है किसको नुकसान किसको है आई थिंक तो नुकसान तो किसी को है ही नहीं सबको फायदा ही फायदा है सही बात है सही बात है नमस्कार आप सुंदर रेडियो मुद्बा नाइन पॉइंट फोर एफ जितेंद्र शाह जी से हमारी बातचीत हो रही है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में टूरिज्म के बारे में हम बातें कर रहे हैं किस तरह से टूरिज्म लोगों को बेनिफिट देता है हीना टूर एंड ट्रेवल्स के साथ जुड़े हुए हैं और काफी समय से जो है ये इस इंडस्ट्री में है बीस पच्चीस साल इनको हो गए हैं और लोगों की सुविधा अनुसार इनका खुद का एक अनुभव है जो इन्होंने शुरुआत में ही नाइनटीन के करीब में इन्होंने ये तकलीफ उठाई थी कि किस तरह से एक कपल अगर हनीमून के जाता है टूर एंड ट्रैवलिंग के समय में बस का या फिर कहीं रुकने का बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उन सारी चीजों को इन्होंने फेस किया और फिर इनके दिल में आया कि क्यों ना इसी पे काम किया जाए और सभी को एक अच्छी यात्रा का अनुभव कराए तो ये विचार लेकर इन्होंने इस चीज को शुरू किया छोटे से शुरू किया और आज एक अच्छे मुकाम पर इन्हें टूर एंड ट्रैवल्स को खड़ा किया है जितेंद्र शाह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा एक्सपीरियंस मैं आपसे सुनना चाहूंगा वैसे हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक पड़ाव आता है जहाँ पर उसको किसी भी बिजनेस को स्टेब्लिश करने में थोड़ा सा मेहनत जरूर लगता है एक स्ट्रगलिंग पॉइंट आता है उसके बाद फिर वो सेट हो जाता है तो आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो कब था और कितना समय तक रहा देखिये जब से हमने चालू किया है हम स्ट्रगल ही करते हैं और हम तो ऐसे समझते हैं कि लाइफ जो है साफ सीढ़ी की रमत है कभी <laughs> नीचे से ऊपर चला जाएगा ऊपर से नीचे कभी आएगा किसी को पता नहीं है मतलब एवरी मोमेंट वी आर स्ट्रगलिंग सुबह ऑफिस में बैठते से लेके स्ट्रगलिंग चालू हो जाती है और रात तक स्ट्रगल होती है और सोने के टाइम भी होती है और बीच में भी होती है रात को भी होती है हमारी इंडस्ट्रीज में लोगों की केयर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें लोगों को लगता है इजी जॉब है मगर बहुत कठिन जॉब है ये टूरिज्म को सबको संभालना हमारे घर में दो चार लोग होते आठ दस लोग होते हैं तो उसको भी मम्मी या तो पत्नी नहीं संभाल सकती है तो पूरे हमारे यहाँ तो पूरी कम्युनिटी आती है तो सबको संभालना है तो स्ट्रगल स्ट्रगल करते मगर फाइनेंशियली तकलीफ देखने को जाए तो दो से लेके दो हजार दस तो बहुत हुई है बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था, मगर लोगों को पाए पाए चुका कि आज हम स्टैंड और वेल है और हमारी गुडविल को संभाले रखे अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका वो स्ट्रगल पीरियड जो फाइनेंस का था वो बहुत समय था लेकिन अभी 2010 के बाद आप बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं और एक अच्छा अच्छी तरह से आप चला रहे काम तो जैसे कि आपने कहा कि मैनेज बहुत करना पड़ता है ऑफिस में आते ही शाम तक जो है जितने भी कभी भी फोन आते हैं आपको क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं हुआ टिकट हुआ नहीं हुआ ये कस्टमर आया नहीं आया तो ऐसे सारी चीजें होती लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको मैनेज कर पाते होंगे ना क्योंकि डेली रूटीन में ये चीजें हैं आपके तो मैं चाहूंगा कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं थोड़ा सा वो बताइए देखो ये हमारी जो लाइन है वो मैं अकेला कुछ नहीं करता हूँ समझ लीजिए पूरी हमारी ये चैन बनी हुई है चैन हम वो चेन काम करती है हमने तो मार्केटिंग कर दी थोड़ा फाइनेंस लगा दिया उसके बाद हमारी बुकिंग से लेके प्रोसीजर्स होती है टूर ऑपरेशन के लेके पूरी हमारी एक चेन बनी है चेन में हर कोई का इतना इंपोर्टेंस है जितना टूर मैनेजर का इंपॉर्टेंस है उतना हमारा जो वेटर होता है उनका इम्पोर्टेंस है उतना कुक्स का इंपोर्टेंस है वहाँ के लोकल लोगों का इंपोर्टेंस है ट्रांसपोर्टर का इतना इंपॉर्टेंस होटलियर्स का इम्पोर्टेंस होता है मतलब हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते हमारे लाइन में मैं अकेला बैठ के कुछ नहीं कर सकता हूँ पूरी की पूरी हमारी चेन बनी हुई है चेन में से एक भी कड़ी एक भी एक भी समझो मनका निकल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसे हमारी पूरी इंडस्ट्री चलती रहती है आई एम प्राउड ऑफ माय टीम की वो हमको पूरी सपोर्ट कर रही है और आज बत्तीस साल से हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टाफ है कोई कोई तो इतने अच्छे स्टाफ है जो पहले दिन से ही हमारे साथ जुड़े हुए अब की दिन में भी जुड़े हुए कितने सारे ऐसे है कि उनके बच्चे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे भी बच्चे जुड़ गए हैं हमारी बेटियां भी जुड़ गई है हमारी बहुए भी जुड़ गई है सबकी जुड़ गई है हमारी इंडस्ट्रीज में अच्छा हमारे साथ हमारे पूरा का पूरा फैमिली और हम तीनों पार्टनर के बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे दामाद भी जुड़ गए हमारे लिए प्राउड की बात है वो जितेंद्र शाह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा लगा कि जो एक्सपीरियंस होता है वही लोगों को पसंद आता है और जहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर काम करना शुरू कर देता है तो वो एक और ही खुशी भी होती है और सुचारू रूप से काम भी होता है चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आप मुंबई में रहते हैं और काफ़ी समय से वहीं से बिज़नेस कर रहे हैं गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन वहीं पर आप मुंबई से बिज़नेस करते हैं तो मैं चाहूँगा कि मुंबई एक मायावी नगरी है जहाँ गीत संगीत सब कुछ होता है तो मैं चाहूँगा कि एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है हमेशा सुनना पसंद करते हैं उसकी एक लाइन जरूर बताइए जिंदगी ऐसी है पहेली हाय वो जो अपना आनंद पिक्चर का गीत है राजेश खन्ना जो गा रहे हैं जी जी जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुला जिंदगी कैसी है पहली हाय कभी तो हसाए कभी ये रुलाए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 जिंदगी कैसी है बहेरी हाँ। कभी तो हंसाए कभी ये गुलाहा सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले सजाय यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुन करू चल जाए अकेले कहा जिंदगी कैसी है बहे कभी तो हंसाए कभी ये रुला आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट ते रहिए मुस्कुराते रहिए चलिए जितेंद्र शाह ये बात ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारी सी बातें आपने की अपना दिल की बातें आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को आपकी बातें पसंद आ गई हैं उनको कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है दिल तक लगी होगी और मैं चाहूंगा हमारे सभी लिसनर्स को ये कहना चाहूंगा कि जो बातें आपको अच्छी लगी हो जरूर उन्हें अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें चैलेंजेस आते रहते हैं उनको फेस करना है आगे बढ़ना है तो जितेंद्र जी इसको रोज़ ही करते हैं सुबह से लेकर शाम तक लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया उनके साथ एक टीम है चाइन है उसके वजह से वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो हम भी जब भी मुश्किल में आते हैं तो इसी तरह से जिन लोगों ने उस मुश्किल गड़ी को पार किया है उनसे आइडिया लेके कर हम उन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा धैर्य रखना होता है ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ और ठीक से कदम आगे बढ़ पाएं तो इसी तरह आप अपने जीवन में खुश रहें मस्त रहें आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा वक्त हो गया अब इजाजत का तो जाते जाते मैं कहूंगा जितेंद्र शाह रेडियो मधुबन के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक संदेश जरूर दें देखिए टूरिज्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा फायदा यह है लोग अच्छे समाज शास्त्री बन सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे लोग समझो टूर करते हैं वैसे उसमें एक अलग टाइप की एक धीरज आ जाती है उदारता आ जाती है लोगो को हाउ टू गिव वो एक बेनिफिट मतलब सबको सब मिलता सॉरी हाउ टू गिव आ जाती है उसमें वो धीरज भी आ जाती है वहां पे जाके कोई कठिनाइया होती है तो उसको सहन करने की सक्षमता भी आ जाती है और किसी को कुछ देना है वहां जाके तो कुछ लेना तो है ही नहीं हमको खाली एंजॉयमेंट ही लेना है तो बस लोग घूमते रहे और अच्छे समाज शास्त्री बने और देश को फायदा ही फायदा है जी और जितेंद्र शाह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो शांति ओम शांति नमस्कार नमस्कार चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो